हो yeah, <clears throat> भूल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा मदन मोहन देव जो की जय श्री नृतायरिव श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गो श्री श्रीराधारमण हरि गोविंद जय जय बोलवृंदवन बिहारी लाल लाली जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तम ओं जयति सुनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यास कमलगलतम वग्मयम अमृतम जगत्ति विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षा जगद्धा नमा तत् प्रेरणाया प्रवर्तिहांबराको तस् हरे पदकमल वंदे श्री चैतन्यदेव अनर्पित चरी चरा करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्न तोलरसा हर पुरट सुंदरद्विकद सदी सदा हृदय कंद स्फुशी न उल्लल्लवरपल्लव पानोत्कृशोलसी नारायण नमस्कृत्य नरम चरुत्तम देवी सरस्वती व्या तत् जयमदी वाचाकभ्य कृपाभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दासजीव मे कुत यत्र यत्र दयांद्राक्लसी यमना चुराण पठनम तत्रि हरि बुलावन बहरीलाल श्री जहां श्री श्री भी आसक्त होकर के श्री राधारानी ने सेवा के लिए लालायित हो जाते हैं श्री राधा रानी की सेवा करने के लिए लालायित हो जाते हैं ये श्री श्यामचंदर की स्वस्वरूप में जो भावमयी स्थिति है उस भावमयी स्थिति में श्री श्यामचंदर का सर्वोत्तम भगवत्ता का स्वरूप प्रकट हो रहा है माधुर्य का सर्वोत्तम प्रकाशन वही है और उसी स्वरूप में श्री किशोरी जी की वंदना कोई दासी कर रही है श्री राधा सुधन अधिकार श्री प्रवोधन सरस्व वे इसी भाव में उस दासी के रूप में श्री प्रियाल उनकी वंदना कर रही है दासी का निज अभिमान है मैं राधिका दासी हूं और उसका जीवन का लक्ष्य है युगल को सुख प्रदान करना श्री प्रियालाल दोनों एक स्वरूप होकर के विराजमान हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है लीला में एक होकर के ही लीला के लिए भी दो होकर के विराजमान हो रहे उन्नीसवा श्लोक है दृष्टव चंपकलते वमकृतांगी वेणुध्वनिंच निशम्यच विहलांगी श्री श्याम सुंदर गुण अंगीय मान प्रीता परिस ब्रश्वान पुत्री के ही श्री ब्रष्वान पुत्री तब आप मेरे ऊपर इतनी कृपा करोगी कि मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के आप मुझे अपने हृदय से लगा लो ये जब अत्यंत अत्यंत प्रसन्नता है उस समय इसको कहते हैं महाधन प्रदान करना रसको ने इसको एक नाम दिया महाधन प्रदान करना अर्थात श्री किशोरी जो इस दासी को जैसे महाधन प्रदान कर रही है अपने हृदय से लगा रही है इससे बढ़कर के और कोई दूसरा धन दिया नहीं जा सकता है ये सबसे बड़ा धन कहलाता है महाधन प्रदान कर तो महाधन प्रदान कर ये श्री आधिक कब मुझे आप महाधन प्रदान करेंगे अर्थात मुझे अपने हृदय से कब लगाएंगी दृष्टि चंपकते व चमत्ता श्री श्याम सुंदर के जितने भी गुण हैं शब्द स्पर्श रूपंध उन सब का सबसे ज्यादा आस्वादन प्राप्त करने वाली श्री किशोर हैं दृष्टि श्याम सुंदर का दर्शन करके ही चमत्कृतांगे आंगे वे एकदम चमत्कृत हो जाती हैं जैसे चंपक लता अपने आप जल्दी से खिल पड़ती है इसी प्रकार अपनी ऋतु पर चम्पे की लता जैसे अपने आप जल्दी से खिल पड़ती है और अपनी सुगंध ओर फैला देती है इसी प्रकार दाई दाई। ये, ये, ये। इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर का जैसे दर्शन करती है प्रिया वैसे ही उनके अंग अंग खिल जाते हैं मुख खिल जाता है तो मुख मुख्य के अपूर्व प्रेम की सुगंध प्रेम का मधु चारों ओर बिखर जाता है तो जैसे चंपे की लता उसकी एक विशेषता है कि चंपे की लता जब वसंत ऋतु है वसंत ऋतु में वह वर्षा ऋतु में चंपे की लता वर्षा ऋतु में वह कहीं वर्षा की बूंद आने के साथ ही साथ जैसे एकदम खिल जाती है और उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर की रूप माधुरी का दर्शन करते ही श्री प्रिया एकदम खिल जाती हैं तो समय मदन मोहन सखी तनोत ने श्री गोविंद लीलामृत में श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन पांचों के स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि श्री मदनमोहन मेरे हृदय में कभी नेत्र की स्पराहा उत्पन्न करते हैं मेरे नेत्रों में स्परा उत्पन्न करते हैं कभी उनकी जो श्रीअंग की रूप माधुरी है वह मेरे हृदय में स्पर्श की स्पृह उत्पन्न करती है कभी उनकी गंध मेरी नाशिका में सूंघने की स्पृह उत्पन्न करती है कभी उनकी अधरा मेरी जुहा में रस की स्पृा उत्पन्न करती है कभी उनकी वेणु माधुरी उनकी कंठ की माधुरी मेरे हृदय में कानों में वह श्रवण की स्प्रहा उत्पन्न करती है तो श्री महाप्रभु उस समय बड़े आश्चर्य के रूप में इस वस्तु का वर्णन कर रहे हैं कि अरी सखी मेरा मन वह है एक घोड़ा अश्व इस घोड़े के ऊपर शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये चार सुख धन लदे हुए परंतु माने इस मन के ऊपर जो शब्द स्पर्श रूप रस ग्रंथ इनको ग्रहण करने की जो अभिलाषा है योग्यता वह धन के रूप में विराजमान है परंतु श्री श्याम सुंदर उनके शब्द स्पर्श रूप रसगंध इस मन की अभिलाषा रूपी धनी को अपने भश में कर लेते हैं जैसे रास्ते में चोर वशीभूत करता है कोई रागी राजनी करने वाला जैसे डाकू बशीर्भूत करता है तो मेरे मन रूपी अश्व के ऊपर जो सवार था वो थी मेरी अभिलाषा इस अभिलाषा को श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन्होंने हरण कर लिया वो अभिलाषा कहा बधी हुई थी टिकी हुई थी बोले मेरे नेत्र मेरी नासका मेरे कान मेरी जिवा मेरी त्वचा इनके पास में इन रसों को भोगने की इच्छा वही धन के रूप में थी परंतु श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप गंध रूपी महा डाकुओं ने मेरी इंद्रिय रूपी जो पांच इंद्रिय रूपी जो पोखरियां थी अभिलाषा के पास में पांच इंद्रिय रूपी जो थैले थे उन थैलों को बर्बस लूट लिया और लूट करके माने दर्शन की अभिलाषा सुनने की अभिलाषा स्पर्श की अभिलाषा पढ़ा रस की अभिलाषा तो ये पांचों जो अभिलाषाए उन पांचों अभिलाषाओं को उन्होंने बर्बस मुझे मेरे पांचों अभिलाषाओं को कहीं लूट लिया अभिलाषाओं के पास में ये जो पांचों अभिलाषाएं थी इंद्र इंद्रूपी थैलों में ये जो पांच अभिलाषाएं भरी हुई थी इन पांचों अभिलाषाओं को श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन्होंने बर्वस लूट लिया और लूट करके श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रसरंग रूपी जो पांच सवार हैं वो गए कहां इस मन रूपी घोड़े के ऊपर बैठ गए अब घोड़े को यदि एक सवार चलाए तब तो घोड़ा चलेगा ठीक पर यहां की स्थिति यह हो रही है कि मन रूपी अश्व के ऊपर पांच पांच सवार हो रहे हैं श्याम सुंदर का शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन्होंने मेरी इंद्रियों के पास में जो विवेक धैर्य अभिलाषा रूपी जो धन थे उनको तो हरण कर लिया और हरण करके श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच पांच सवार एक मन के ऊपर सवार हो गए अब जब एक मन के ऊपर सवार हो गए तो बेचारे मन रूपी घोड़े की तो दुर्दशा हो गई क्योंकि एक लगाम खींचता है एक ओर दूसरा लगाम खींचता है दूसरी ओर अब घोड़ा बेचारा कहां जाए घोड़ा मर रहा है जरा सा इधर जाता है तो दूसरा दूसरी ओर से खींचता है शब्द की ओर शामचंदर के काम जाते हैं तो तुरंत ही नाशिका उनकी गंध की ओर से खींचती है जब गंध की ओर खींच रही है तो उस समय श्री श्याम सुंदर का रूप नेत्रों को अपनी ओर खींचता है तब मेरी त्वचा उसको श्री श्याम सुंदर का जो स्पर्श है स्पर्श गुण वह अपनी ओर खींचता है तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच डाकू हैं जिन्होंने मेरे मन के ऊपर कब्जा कर लिया और मन के ऊपर जो एक अभिलाषा रूपी सवार बैठा हुआ था उस अभिलाषा रूपी सवार को बश में कर लिया उस अभिलाषा रूपी सवार के पास में जो पांच थैले थे जिनमें सारी अभिलाषाएं भरी हुई थी अर्थात पांच इंद्रिया थी उन पांचों इंद्रियों के थैले को चुरा लिया है तो नेत्र भी श्याम सुंदर के ऊपर चढ़ गए चारी श्री श्याम सुंदर के द्वारा चोरा ली गई कान भी श्री श्याम सुंदर के द्वारा चोरा लिए गए नाशिका भी श्याम सुंदर के द्वारा चोरा ली गई और रसना भी श्याम सुंदर के द्वारा चोरा ली गई और ऐसी स्थिति में गंध रूपी पांच सवार यदि मन रूपी एक घोड़े के ऊपर बैठेंगे तो बिचारे घोड़े का तो नाश हो जाएगा ऐसे इस मन की दुर्दशा हो रही है अरे सखी समय मदन मोहन सखितनो नेत्र स्वरा वे मोहन मेरे ने नेत्र में स्पृह उत्पन्न करते हैं वे मदन मोहन कभी मेरे कर्ण में स्पृह उत्पन्न करते हैं कभी मेरी जुवा में रसना में स्वरा कभी मेरी त्वचा में स्पराहा कभी मेरी नाशिका में स्परा उत्पन्न करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो दुष्ट है चंपक लतेव चमत्तांगी पा इस प्रकार श्री श्याम के शब्द स्पर्श रूप रसगंध को देख करके मेरा मन जब चमत्कृत हुआ तो उस मन के ऊपर बैठी हुई अभिलाषा रूपी जो सवार था उस अभिलाषा को श्री श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रसगंध ने बरवस खींच लिया और जिन इंद्रियों में वे अभिलाषा थी वो इंद्रियों को भी वश में कर लिया उन पूरे के पूरे थैलों को जिनमें वो अभिलाषा भरी हुई थी उन थैलों को अपने वश में कर लिया स्थिति में बेचारे मन की कैसी दयनीय दशा हो रही है तो वो चंपक लमत्ता चंपक, चंपक लता की तरह से श्री राधिका अत्यंत अत्यंत चमत्कृतांगी होकर के बिराजमान है विफ्लानी कभी श्री श्याम सुंदर की वेणु ध्वनि को सुनकर के शिवराधिका अत्यंत अत्यंत विभलांगी हो जाती हैं, जैसे श्याम सुंदर उनकी रूपमाधुरी प्रिया को आकर्षित करती है ऐसे प्रिया की रूपमाधुरी भी श्याम सुंदर को आकर्षित करती है यहां पर अब श्याम सुंदर की रूपमाधुरी का वर्णन किया जा रहा है कि बेर ध्वन कच विभलांगी श्री शाम सुंदर की बेड़ू ध्वनि को सुनकर के श्री राधिका विभुलांगी हो गई अब यहां पर उल्टी बात हो गई श्री राधा रानी की दृष्टि से देखें तो राधा रानी हो गई आसक्त और श्याम सुंदर हो गए असज तो कभी श्री राधा रानी श्री श्याम सुंदर के रस का आस्वादन करती हैं कभी श्री श्याम सुंदर श्री राधा रानी के रस का आस्वादन करते हैं और इस बात को एक बड़े मधुर ढंग से हमारे वृंदावन के एक रसिक हैं श्री भगवत रसिक जी पुराने उनने इस बात को बार उन्होंने बड़ी सुंदर प्रकार से इस बात को कहीं प्रस्तुत कर दिया इस बात को बड़े मधुर ढंग से उन्होंने कहीं प्रस्तुत कर दिया कि ग्यारह का पहाड़ा है ग्यारह एकम ग्यारह ग्यारह दूसरी बाईस ग्यारह तीस तैतीस ग्यारह चौक चौबालीस ग्यारह पचपन ग्यारह चिक्की छासठ जो जितना बढ़ेगा श्री श्याम सुंदर भी प्रिया जी में यदि बाईस आया दो आया तो श्याम सुंदर भी एक से दो हो जाएगी ये, ये ग्यारह का पहाड़ा है <laughs> और ये कितने बढ़ते चले जाएंगे इसकी कोई सीमा नहीं है ये जितनी भी नौ तक की संख्या है उन नौकी संख्याओं में ग्यारह नंबर में हो जाएंगे यदि श्याम सुंदर का पीप नीति नौ बढ़ती है नौ गुनी बढ़ती है उसकी पावर यदि नाइन होती है तो श्री प्रियारी के प्रेम की भी पावर नाइन हो जाएगी पता नहीं लगेगा कौन इसमें छोटा है कौन बड़ा है तो ये निरंतर निरंतर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं बड़ी सुंदर भगवत रसिक जी एक अपने एक छपे में दुर्भर कर रहे हैं कि प्रिय प्यारी प्रेम निधि प्रकटे मदन मयंक प्री और प्यारी परम प्रेम निधि है परम प्रेम निधि ये परम प्रेम निधि है प्रकटे मदन मयंक ये दोनों मदन और मयंक दोनों होकर के विराजमान है काम रूपी मयंक काम रूपी चंद्रमा दोनों में प्रकट हो रहे हैं प्रिय प्यारी पर प्रेम निधि प्रकटे प्राप्त मदन मयंक शिव प्रिया प्यारी इनमें काम निधि जो है वो काम निधि ही प्रेम निधि है दोनों की दोनों और इन दोनों में मयंक जो है प्रेम रूपी मयंक वो दोनों में ही प्रकट हो रहे हैं यदि प्रिया एक है तो श्याम सुंदर भी ग्यारह के अंक में दूसरे एक है दोनों एक है एक के आगे एक है बहत परस्पर एक से जिम एक एकादश अंक ये इतने ही ऐसे बढ़ते हुए चले जाते हैं जैसे ग्यारह का अंक यदि इकाई ग्यारह की बढ़ेगी तो भी ग्यारह की उसी रूप में बढ़ जाएगी तो दोनों दोनों के सामने जवाब देने में दोनों की दोनों बढ़ जाएंगे यदि ग्यारह में एक एक है तो बाईस होने पर यदि वो किसी एक का भी श्याम सुंदर का भी ये प्रेम दो होता है तो प्रिया जी का प्रेम भी दो हो जाएगा तो जिम एक आदश अंक बढ़त पर एक से तो प्रिय प्यारी प्यारी और आ, प्रिय ये दोनों पर प्रेम निधि परम प्रेम निधि है प्रे मदन मयंक और मानो दोनों में ही कामदेव रूपी चंद्रमा प्रकट हो रहे हैं विराजमान हो रहे हैं जैसे दर्पण के आगे दर्पण रखो तो एक दर्पण का प्रतिबंध दूसरे में और दूसरे का प्रतिबंधा होकर के दूसरे में और एक से एक से एक से दर्शन होते हुए, पूरी पूरी लग मुकार, प्रतिय। मुकार, प्रतिय। हुए जैसे लाइन लगती हुई चल जाएगी ऐसे ही यदि श्याम सुंदर की प्रीति प्रियाजी के प्रति दुग्नी होती है तो प्रियारी की प्रीति भी श्यामचंदर के प्रति दुग्नि ही हो जाएगी तो प्रिय प्यारी परम प्रेम निधि प्रिय और प्यारी ये दोनों के दोनों परम प्रेम की निधि हैं प्रकटे मदन मयंक ये कामदेव रूपी मयंक चंद्रमा के रूप में प्रकट हो रहे हैं जैसे दर्पण के आगे एक चंद्रमा आए तो एक दर्पण में जो चंद्रमा दिखेगा दूसरे दर्पण में दो और तीसरे में आगे आगे दर्पण जितने भी बढ़ते जाएंगे उतने ही चंद्रमा अलग अलग दिखते चले जाएंगे तो बरत एक से जिम एक आदश अंक जिम एक आदश अंक दुगुण दस गुण कर देखो उनको चाहे बढ़ा बढ़ा करके दो से लेकर के तक कितने भी बढ़ाते हुए चले जाओ वे बढ़ते हुए ही चले जाएंगे आदि अवसान एक रस रसिक विषेखी इसलिए आदि मध्य अवसान सब में जैसे ग्यारह के पहाड़ी में सर्वत्र आदि मध्य अवसान में एक रस दहाई और इकाई दोनों एक रस होकर के ही विराजमान होती हैं। इसी तरह से यहां पर भी नौ के अंकों तक दहाई इकाई एक सी होकर के ही विराजमान होंगी दैत दहाई बीच सिख सुख सर्वस्वारी इस प्रकार दैत दहाई बीच दहाई भले हैं परंतु इनके बीच में प्रेम ही दहाई बन करके विराजमान है और प्रेम दहाई बन करके विराजमान हो करके एक दूसरे को सर्वत सदा देने वाला हो करके विराजमान हो रहा है तो जो प्रीति का जो भाव है वह सबको सब दहाई के रूप में प्रीति का भाव बढ़ा हुआ है बना हुआ है एक की प्रीति देख करके दूसरे की प्रीति दहाई तक बढ़ना चाहती है माने ग्यारह के अंक में एक अंक का जो स्थानीय मूल्य है वो एक है परंतु दूसरी जो इकाई है उसका स्थानीय मूल्य दस हो जाएगा ऐसे ही दो यदि आएगा तो दो का स्थानीय मूल्य इकाई में दो है परंतु दहाई में जो दो है उसका मूल्य दस गुना हो जाएगा दस हो जाएगा तो स्थायी स्थानीय मूल्य जैसे बढ़ता हुआ चला जाएगा ऐसे दोनों की पूरी बराबर बढ़ रही है परतु तो बढ़ते हुए भी दूसरे की जो प्रीति है वह पहले की प्रीति के अनुसार दस गुणी और भी ज्यादा बढ़ना चाहती है इस प्रकार ये प्रीति निरंतर निरंतर बढ़ रही है मन कोई भी हार मानने वाला नहीं है इसीलिए रसको ने एक बड़ी सुंदर बात कही जैसे कल कह रहे थे कि रसकों ने एक बात कही कि निकुंज के जितने भी बाट है वे सब सवाशेर के एक से बढ़ करके एक है तू यदि शेर है तो मैं सवासेर प्रिया जी का प्रेम कहता है कि मैं शेर हूं तो श्री श्याम सुंदर का प्रेम कहता है मैं सवासेर और श्याम सुंदर का प्रेम कहता है मैं शेर हूं तो प्रिया जी कहती हैं मैं सवा सेर तो दोनों के प्रेम कहीं एक से बढ़ करके दस दस गुने बढ़कर के कहीं विराजमान हो रहे हैं तो सरसावत और भावहाव भगवत प्रिय प्यारी प्रिय प्यारी पर प्रेम निधि प्रकटे मदन मयंक प्रिय प्यारी दोनों प्रेम निधि होकर के विराजमान ऐसे ही दृष्टुव चंपक लतेव श्री प्रिया जी यदि कृष्ण का दर्शन करती हैं तो श्री प्रिया एकदम प्रफुल्लित हो जाती हैं और उनके प्रफुल्लता प्रफुल्लता का दर्शन करके श्री श्याम सुंदर और भी ज्यादा प्रफुल्लित होकर विराजमान हो जाते हैं और ध्वनि को, को सुन करके श्री प्रिया एकदम विफ्लांगी हो जाती है विफ्ल हो जाती।, जाती है सा श्याम सुंदर गुड़ई बेणु ध्वनि को सुनकर के विफ्वल अंग वाली श्री कृष्ण राधारणी हो जाती हैं तो श्याम सुंदर का दर्शन करके प्रिया का प्रेम बढ़ा और प्रिया के प्रेम को भर करके श्याम सुंदर का प्रेम भी बढ़ा है तो जो श्री राधिका कृष्ण प्रेम माधुरी में डूबी हुई हैं, ऐसी श्री राधिका उनका सा श्याम सुंदर गुण ही मांग, ऐसे श्याम सुंदर के गुणों को सुनने के लिए वे सदा उत्सुक हैं और जब वे उत्सुक हैं तो सखी सदा सदा कोई न कोई बात में श्री श्याम सुंदर के गुणों की ही कहीं न कहीं बात चला देती इसमें श्री नक्तकालीन जो लीला है रात्रि की लीला है उस रात्रि की लीला में अष्टयाम लीला में श्री प्रियालाल रास करके पधारे हैं रास करने के बाद में जल के लिखी तो रास के ही एक भाग के रूप में जल के निकलने के बाद में श्री महाप्रभु स्वयं मंजूरी रूप में हाथ में जो चीना है उसको लेकर के खड़े हैं तौलिया लेकर के खड़े हैं महाप्रभु में सब भाव है कभी राधा भाव कभी महाप्रभु में कृष्ण भाव कभी विष्णु भाव कभी मंजिरी भाव कभी सखी भाव महाप्रभु में सारे भाव विराजमान है तो श्री प्रियालाल जहां पर जल के कर रहे हैं वहां पर श्रीमद महाप्रभु आप स्वयं अपने हाथ में हल्का जो वस्त्र है सूती एकदम जीना और पानी को सोखने वाला ऐसे वस्त्र को तौलिया को लेकर के चौ चार बर्थ जिसकी कर गई है चौ चार पहलू जिसके बना दिए गए हैं ऐसे उस वस्त्र को लेकर के श्री श्याम सुंदर श्री महाप्रभु खड़े हैं और श्री प्रिया जैसे ही आती हैं वैसे ही प्रिया को श्री महाप्रभु उस समय वस्त्र प्रदान कर रहे हैं सखी भाव में मंजरी भाव में और शिव प्रिया उनके श्री अंग को अंगोछ रहे हैं और अंगोछ करके फिर सुंदर चीनांशु जो है हल्के वस्त्र उनको शिव प्रिया जी को शयन के जो वस्त्र हैं उनको धारण कराए शयन के समय श्री प्रिया जी की, की उसमें भी गोटा नहीं है लाल करेगा। इसलिए बिना गोटा की बिना सुतारे की रास में तो सुतारे कंचुकी है सुतारे की उल है परंतु तो शयन में शयन के उपयुक्त जो वस्त्र हैं, उनको धारण करा करके जहां कंचुकी में गोटा भी नहीं है जहां चरणों में जो नूपुर हैं वो चो पहलू नूपुर हैं नुखीले नूपुर कहीं शाम सुंद्र के खुरसट लग जाए इसलिए वहां उस समय सात धारण करके शिपमिया विराजमान है पैरों में जो चरणों से चुपी हुई जो साख है और जिसमें कहीं कोई कंगूरा नहीं है ऐसी सांप को धारण करा करके विराजमान होते हैं तो उसको धारण करके ये अपूर्ण रूप से विराजमान है वे विश्व प्रिया है फूल के जो आभूषण हैं, उस बड़ श्रृंगार को धारण करा के महाप्रभु श्री पुड़ियालाल दोनों को बड़ श्रृंगार भारण करा करके विराजमान होते हैं जगन्नाथ जी में बड़ श्रृंगार सबसे रात्रि में शयन के पहले बर श्रृंगार के दर्शन जहां पर पुष्प श्रृंगार भारण करके श्री महाप्रभु शयन करते हैं श्री जगन्नाथ जी शयन करते हुए विराजमान होते हैं बर श्रृंगार वास्तव में बड़ श्रृंगार कौन है सारे श्रृंगारों में सबसे ज्यादा बड़ा श्रृंगार कौन सा है उस वर्षृंगार के मुख्य रूप से दर्शन होते हैं निर्माल्य दर्शन में प्रातः काल के समय मंगला के दर्शन क्योंकि मंगला के दर्शन में श्री प्रियालाल के बिलास के जो चिन्ह हैं उनसे बह के कोई दूसरा श्रृंगार नहीं हो सकता इसलिए उसका नाम बर श्रृंगार है तो बड़ श्रृंगार पहले धारण किया जाता है मैंने अन्य श्रृंगार को बढ़ा करके अन्य श्रृंगार को बढ़ा करके उतारना अशिष्टता का शब्द है वो अमंगल शब्द है और इसलिए जो शिष्ट बोली है संस्कृत परिवारों की जो बोली है वो कुछ भिन्न है वहां पर ये नहीं कहेंगे गहने उतार दो गहने बढ़ा दो दुकान बंद कर दो नहीं दुकान बढ़ा दो बत्ती बुझा दो नहीं <laughs> बत्ती दीपक बढ़ा दो ये श्रिष्टता की बोली है शिष्टता की बोली तो बड़ा श्रृंगार का मतलब है कि जहां गड़ने वाली जो श्रृंगार हैं, उनको सखीगणों ने दूर कर दिया है और उसके स्थान पर कोमल श्रृंगार शयन के अनुरूप जो बड़ा श्रृंगार है बड़ी लीला के अनुरूप जो बड़ा श्रृंगार है उसको धारण करा करके जहां विराजमान और उस बड़ श्रृंगार का ही प्रातः काल जब सखीगरण निर्माल्य दर्शन में दर्शन करती हैं तो वो अपूर्व हम लोग उत्तर भारत में कहते हैं मंगला दर्शन परन्तु दक्षिण में मंगला का नाम है निर्माल्य दर्शन मिर्माल दर्शन हो, मिर्माल दर्शन निर्मल चलो, चलो। दर्शन तो वहां पर वो साढ़े तीन बजे पे चार बजे भी जो दर्शन होते हैं वो निर्माल्य दर्शन होते हैं अर्थात रात्रि के विलास के निर्माल्य का वहां दर्शन किया जाए, जाए। वो बर, वो श्रृंगार है उससे बढ़कर के कोई और दूसरा श्रृंगार नहीं तो दृष्टि तो वो चंपक लते चमृतांगी श्री चंपक लता का दर्शन करके चंपक लता की तरह से शाम सुंदर का दूर से दर्शन करके जो एकदम खिल जाए क्योंकि श्याम सुंदर के जो शब्द स्पर्श रूपंध हैं, वो श्री प्रिया की आत्मा रूपी सवार के पास में इंद्रियों के पास में जो अभिलाषा रूपी धन था उस धन को उस श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रसगंध ने बरबस हरण कर लिया और मन रूपी घोड़े के ऊपर पांच पांच सवार सवार हो गए और एक एक और सब रहे हैं तो जब एक घोड़े को अनेक ओर से ताना जाएगा तो जैसे विभल हो जाएगा घोड़ा कि कहा जाऊं कहा जाऊं ऐसे ही शिप्रिया भी ही वो चंपक लतेव चमत्कृत आंगी चंपकलता की तरह से चमत्कृत अंग वाली हो रही हैं और वेणु ध्वनि कच निशमित विफल आंगी ध्वनि को सुनकर के जो अत्यंत अत्यंत विभल अंग हो जाती है वेणु का तात्पर्य है बकार इकार इन दोनों को जो ऋणक्ति नाश कर दे उसका नाम है वेणु बका तात्पर्य है ब्रह्म सुख और ई का तात्पर्य है भोग सुख वेणु वेणु का अर्थ है कि जो भोग सुख और ब्रह्म सुख मोक्ष सुख इन दोनों को भी ऋण्ती नीन कर दे उसका नाम है वेणु तो वेणु ध्वनि श्याम सुंदर की वेणु वो जिसके आगे सभी अमृत और जिसके आगे मोक्ष रूपी अमृत भी फीका पड़ जाए ऐसे वेणु ध्वनि को सुनकर के कुछ विभलांगी, आंगी उनके सभी अंग विवल हो जाए शब्द स्पर्श जितने भी कर्मेंद्रीय ज्ञानेन्द्री वे सब सब विवल होकर के विराजमान श्याम सुंदर गुड़ई अनु माने उस समय सखी उनकी विशेषता यह है कि ये सखी सर्वदा सर्वदा सुख की खान होकर के ही विराजमान हैं और ये सखी जब श्री श्याम सुंदर की महिमा का गायन करती हैं तो उस समय ये सखी सर्वदा सर्वदा ऐसे वचन कहती हैं के जिन बचनों को कोई दूसरा नहीं कह सकता है और जिनके श्रवण करने से शिव प्रिया ये परस्पर इनकी प्रीति निरंतर निरंतर बढ़ती है क्योंकि ये सखी गण गुणों की खान होकर के विराजमान है सखी गुणन की खान है कहें रसीली बात गुणों की खान है सर्वदा रस की बात ही करेंगी एक मूल स्थूल लो दैस सेवत सघन सखी सवय जान समय जस जैस सखियों का स्वभाव है कि जैसे कोई एक मूल हो और उसमें दो कमल निकले हैं एक कमल है नील और एक कमल है पीत परंतु उनकी जो डाली है वो डाली एक होकर के विराजमान तो एक मूल स्थूल एक मूल है प्रेम उसमें श्री भृणारण वह एक नाल है प्रेम है जड़ उसमें वृंदावन रूपी एक नाल उत्पन्न हुई और उस नाल में दो कमल उत्पन्न हुए एक कमल है नील कमल और एक कमल है पीठ कमल स्वर्ण कमल अब भोड़ा जो है वह इन दोनों का सेवन करते हुए विराजमान सखीगण जो हैं वे सखीगण इन दोनों का सेवन करते हुए विराजमान है तो एक मूल मन प्रेम तत्व तो एक मूल है जिसमें लीला रूपी एक नाल उत्पन्न हुई और उसे एक नाल में ही प्रिया और लाल ये दो कमल उत्पन्न हुए और इनके ऊपर सखी रूपी जो भ्रमर है वो इन दोनों का आस्वादन लेते हुए विराजमान है जान समय जस जैस जैसा समय है वैसा ही जान करके ये सखी निरंतर निरंतर प्रियालाल के प्रेम को निरंतर निरंतर बढ़ाती है क्योंकि कूची नित्य विहार की हरदासी के हाथ नित्य विहार की जो चाबी है वो चाबी कहां है वह हरदासी के हाथ में है सखियों के हाथ में वे जब खोलेंगी तो नित्य विहार खोलेगा ऐसे ही सखीरण शिव प्रिया लाल इन दोनों के हृदय में नित्य विहार को खोलती है तो शिव प्रिया जैसे ही शाम सुंदर को देख करके चमत्कृंगी हुई ध्वनि को सुनकर के चमत्कृंगी हुई वैसे ही दासी ने सखी ने कृष्ण गुणानुवाद का गायन प्रारंभ कर दिया और जब कृष्ण गुणानुवाद का गायन किया तो शिव प्रिया इतनी विभव हो गई इतनी आनंदित हो गई कि उन्होंने उस सखी को महाधन प्रदान कर दिया उसी का वर्णन कर रहे हैं श्या श्याम सुंदर गुणई सा श्याम सुंदर गुणई अनु मानई प्रीता परसु जतु नाम भुषवान पुत्री हे श्री राधे के पुत्री जब आप श्याम सुंदर के रूप का कहीं दर्शन करके श्याम सुंदर के वेणु का श्रवण करके जिस वेणुनाथ ने बकार और यकार इन दोनों को भी तुच्छ कर दिया है ऐसे वेणुनाथ का श्रवण करके आप चमत्कृंगी हो रही हैं। उस समय मैं जब श्याम सुंदर की रूप माधुरी का आपके सामने वर्णन करूंगी श्याम सुंदर की किसी लीला का आपके सामने वर्णन करूंगी के सखा कह रहे हैं कि भैया बढ़ोते पड़े गर्मी बड़ी तेज है धूप तो बड़ी कड़क है श्यामचंद्र की चिंता मत करो अभी सत्ता लगाओ और ऐसा कहकर के निकाली और बंशी निकाल करके अधर पधर कर कह रहे हैं अभी मल्ला राग का गायन करता हूं परंतु तो स्वर नहीं मिल रहा है कि स्वर से प्रारंभ करूं। इतने में ही कोई भोरा गुन गुन गुन गुन करता हुआ श्यामसुंदर के पास में आता है श्यामसुंदर मिल गया मिल गया तब नुरा स्वर मिल गया और उसी स्वर को पकड़ करके श्री श्याम सुंदर ने जैसे ही गायन प्रारंभ किया वैसे ही आकाश में मेघा गए तो इस लीला का जब सखी वर्णन करती है श्याम सुंदर की श्री किशोरी के सामने उस समय श्री श्याम सुंदर श्री किशोरी एकदम विफल हो जाती है और विफल हो करके सा शाम सुंदर गुण अनु माना शाम सुंदर के गुणों का जब दासी ने गायन किया तो उस दासी को प्रीता परिस तब हे श्री राधे के आप परम प्रसन्न होकर के मुझे अपने वक्ष से लगाएंगे मुझे अपना आलिंगन प्रदान करेंगे पुत्री हे श्री ब्रश्वान पुत्री तेजस्वी ब्रश्हान बाबा जैसे परम उदार और तेजस्वी इसी प्रकार प्रेम में आपके समान तेजस्वी कोई दूसरी नहीं हो सकती बाप का गुण बेटी में आएगा ही आएगा जैसे ब्रशवान बाबा ब्रष जो सूर्य है वह जैसे सबसे ज्यादा तेज होता है जेठ के महीने का जो सूर्य है वो सबसे ज्यादा तेज होता है इसी तरह से मेष वृक्ष मिथुन तो वृक्ष की जो संक्रांति है वो चैत में आती है बैशाख में आती है और बैशाख के बाद में फिर जो चैत में वृक्ष वृक्ष के और इसके बाद में मेष की और मेष के बाद में वृक्ष की जो संक्रांति है उसमें सूर्य अत्यंत अत्यंत तेज हो जाता है तो वृषभानु वृष राशि का जो भानु है वो सबसे ज्यादा तेज है इसी प्रकार श्री राधिका भी सबसे ज्यादा तेज हो करके रस में विराजमान है अतः कहने पर उनके तेज के आगे शुरू को समझ कह रहे हैं कि उन राधिका के समान ब्रज में और कोई नहीं है सारी गोपियों में श्री राधिका और चंद्रावली वर्यसी होकर के विराजमान इनमें भी श्री राधिका सर्वोत्तम होकर के विराजमान ऐसी विश्वांग पुत्री जब मैं कृष्ण गुण का गायन करूंगी तो मुझे पुरस्कार देने के लिए कब वे मेरा आलिंगन करेंगी दोबारा सुन लें दृष्टो वो चंपक लते चंपक लता की तरह से परम कोमल सुगंधि और परम मधु से युक्त ये चंपक लता के तीन गुण सफेद रंग का फूल है जिसमें लाल धारी कहीं पड़ी हुई हैं, लाल नस जिसकी चमक रही है ऐसे चंपक का परम कोमल पुष्प चंपकलता श्री राधारानी की शोभा चंपकलता से स्वर्ण चंपकलता स्वर्णलता से चंपकलता से श्री राधारानी की शोभा का वर्णन किया अर्थात रूप में भी माधुरी गुण सुगंध में भी और मधु में भी ये तीनों को प्रकाशित करने वाली हैं दृष्टि वो चंपकलता एवं चंपकलता की तरह से परम कोमलांगी हैं एवं शब्द के द्वारा उपमा अलंकार का यहां रूपण किया गया चमत्कार पूर्ण जहां सामने दिखाया जाए उसका नाम है उपमा केवल सामने नहीं चमत्कार पूर्ण सामने जहां दिखाया जाए वहां पर उपमा होती है तो दृष्ट ही वो चंपकलते चंपक लता की तरह से चमत्कृंगी जो एकदम चटक करके खिल वेणु ध्वनि च निशम्यंगी और वेणु ध्वनि को सुनकर के जिसने ब्रह्म सुख और भोग सुख इन दोनों को तुच्छ कर दिया है उनको निशम्य माने ईशत रूप में भी सुनकर के अभी पूरा नहीं सुना है उसके केवल गुण नाह मात्र को सुनकर के फिर कभी आकार में गायन जो है उसको सुनकर के फिर कभी गीत के गायन को सुनकर के फिर कभी ताल बा के साथ में उस गायन को सुनकर के तो निशम्य निशम्य अभी गायन पूरा नहीं हुआ गायन का केवल प्रारंभ मात्र किया है तरंग मात्र प्रारंभ किया है परंतु उसको सुन करके विभोलांगी जो व्याकुल हो रही हैं, सा श्याम सुंदर गुण ही माना ऐसे श्याम सुंदर के वेणुनाथ को जब सखी वर्णन करती है दासी वर्णन करती है कि स्वामी जी सखी राधी के मैं बताऊं, सखा ने ऐसा कहा था कि बड़ी गर्मी पड़ रही है तब श्री श्यामचंदर में भ्रमर का स्वर पकड़ करके जो गायन किया उस समय आकाश में बादल आ गए दृष्टि सहा गोपी संचारयंत मनोवेण मुदीर यंतम प्रेम कुसमावली भी सक्षम विभात अमुद आत्मपत्र श्याम सुंदर के उस वेण को सुनकर के आकाश में मेघ आ गए और मेघ सक्षम विभात शामसुंदर के साथ में सक्षता दिखा रहे हैं अपने सक्ष भाव को दिखा रहे हैं सखा का स्वरूप एक सा होता है जैसा कृष्ण का स्वरूप ऐसे ही घनश्याम होकर के मेघ विराजमान जैसे श्याम सुंदर ने रखा है इसी प्रकार मेघ में भी बिजली है जैसे श्याम ने बनमाला धारण कर रखी है ऐसे मेघ में भी इंद्र धनुष विराजमान हो रहा है जैसे श्री श्याम के नए नए चमक रही है ऐसे बादल में भी बक्र पंक्ति बग्नों की पंक्ति शोभा को प्राप्त हो रही है अतः सखा का जो स्वरूप है वही ही श्याम का स्वरूप है तो सक्षम सखा का बेश एकसा होता है, उस को धारण करते हुए स्व स्वपोषा अमृत आत्मत्र जो अमृत हैं, बादल वे आत्मत्र बनकर के मेघ बनकर के छत्ता बनकर के आत्मन छत्ता छाता बनकर के वे गायों के ऊपर भी इतना लंबा चौड़ा छाता बन जाए कि सारी गायों के ऊपर छाया हो जाए सब सरखाओं के ऊपर और शाम सुंदर के ऊपर भी छाया हो जाए कि ऐसा छत्ता नहीं जो कि शाम सुंदर के ऊपर ही छाया च्छा, छाया करे सब के ऊपर जो छाया करते हुए विराजमान हैं ऐसे गुणों का जब मैं गायन करूंगी तो शाह शाम सुंदर गुण ही अनुघीय माना श्री किशोरी उस समय बीच बीच में कुछ बोलती जाएंगी मेरी जो कथन है उस कथन को ही अधिक बढ़ा करके वे प्रस्तुत करती हुई चली जाएंगी माना उनका अनु गायन जब करेंगी प्रीता और उस समय प्रीति के द्वारा अरे तेरी कैसी सुंदर श्याम सुंदर की लीला का वर्णन की क्या ऐसा कहकर के मुझे महा धन प्रदान करती हुई वे विराजमान होंगी परिशोजन प्रदान करती हुई मुझे विराजमान होंगी तो चंपक लते में अपूर्व रूप से उपमा अलंकार का प्रयोग है और ब्रश्वान पुत्री इसमें कहीं अद्भुत रूप से जो यथार्थ जो संबोधन है उसको प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर रस का प्रयोग किया गया जो दीपक अलंकार है दीपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग अद्भुत रूप से किया गया है आगे कह रहे हैं श्री राधिके सो तंगे नितंब भागे कांची कलाप कलहंस कलाम लापई मंजीर शिंजित मधुब्रत गुंजता स्वरसत छटा भी हे श्री राधी के आप कृपा करके मेरे स्वरस छटा भी अपने की छटा से मुझे शिष्य मुझ दासी को कृपा करके आप तृप्त करें हे श्री राधिके मुझे तृप्त करें श्री राधिके हे शोभा से युक्त हे श्री राधिका क प्रत्यय जो है राधा के साथ में के क जो है वह सुख की अधिकता में है संपूर्ण क मान सुख हे सुखरु श्री राधिका का शब्द सुख का बाची होकर केशव माने सुखे शैती के इति सुख में जो शयन करें उनका नाम केशव हुआ तो क शब्द जो है वो सुख का बाची है राधिका कहकर के वे श्री राधिका संपूर्ण रूप में सुख रूप हो करके ही विराजमान तो हे श्री राधिके आपके सुखों का क्या वर्णन किया जाए आपका एक एक अंग परम परम सुख प्रदान करने वाला होकर के ही विराजमान है सुरत रंग श्री श्याम उनके साथ में आप जो सुरत सुख है उस सुरत सुख में ही सदा डूबी हुई हो सुरत रंग अर्थात प्रेम जो कहियत तो मन मनफुर काम कहत रथ रंग मन में जो स्फूर्ति हो रही है प्रेम की वो हुआ स्थाई भाव परंतु स्थाई भाव अभी चमत्कृत नहीं करेगा स्थाई भाव जब रथ के रूप में चेष्टाओं के रूप में प्रकट हो जाएगा तब तो वह अधिक चमत्कार करने वाला है तो मन में जो सोया हुआ है वह हुआ है स्थाई भाव उसका कोई प्रभाव नहीं है जब वो ज्यादा मन में कुछ विकार आया तब उसने भाव रूप धारण किया और जब भाव चेष्टाओं के लिए बाध्य कर दे तो उसका नाम है सूरत तो कहीं हृदय में भाव का होना फिर भाव का जागना फिर जागने के बाद में कहीं चेष्टाओं का सामने आना तो श्री राधे के सूरत रंगी श्री राधिके आपके श्रेयंग में केवल भाव मात्र प्रकट नहीं हो रहा है बल्कि भाव कहीं चेष्टाओं के रूप में मूर्त मान होकर के भी विराजमान है सुरत होकर के भी विराजमान है भाव भाव के बाद में स्वरत जो हृदय में सोया पड़ा हो वो तो है सामान्य मन की स्थिति मनोगत मन की एक स्थिति उसका कोई स्वर नहीं है सारे उसका कोई प्रभाव नहीं है परंतु श्याम सुंदर का दर्शन करके जब वो मन का भाव आपके हृदय में जागा तो उसका नाम हुआ भाव सेंटिमेंट अलग चीज है और सेंटिमेंट होने के बाद में फिर भाव के रूप में जब वो सामने आया तो वो भाव एक अलग चीज इमोशंस सेंटिमेंट और इमोशन इन दोनों में अंतर है सेंटिमेंट बिल्कुल एकदम हल्की चीज है इमोशन वह उसका कहीं जैसे प्रकट रूप है तो सेंटिमेंट और इमोशन में जो अंतर है उसको ही हम समझ सकते हैं सोए हुए भाव में और जागृत भाव अब जागृत भाव जब हुआ तो वही कहीं क्रियात्मक रूप में सामने आया उसी का नाम है अनुभाव हे राधे रूपी अनुभाव के रूप में रंगणी आप निरंतर निरंतर रंग प्रदान करने वाली हो आनंद को प्रकट करने वाली हो करके विराजमान हो हे राध के स्वरत रंगी आप स्वरत माने अनुभाव के रूप में रंग माने आनंद को धारण करने वाली हो आनंद को प्रकट करने वाली हो भाव सोया हुआ नहीं है सेंटिमेंट के रूप में नहीं है वह इमोशन के रूप में कहीं जागृत रूप में प्रकट हो गया जागृति नहीं हो रहा है बात चेष्टाओं के रूप में कहीं अधिक अभिव्यक्त भी होता हुआ प्रकट हो रहा है श्री राधिक स्वरत रंगी आप स्वरत रंगी होकर के विराजमान हो नितंब भागे कांची कलाप कलहंस कलाम लापी उस समय आपने अपने कटी के ऊपर कमर के ऊपर सुंदर जो पीतांबर की साड़ी धारण कर रखी है वो पीतांबर की साड़ी अद्भुत होकर के विराजमान वो साड़ी ये कह रही है कि अरे आभूषण दूर हटो दूर हटो श्री प्रिया जी की कटी के ऊपर यदि किसी का अधिकार है तो वो मेरा है। ऐसा कहकर के अपनी महिमा को वह कहीं प्रकट करिए नितंब भागे अब नितंब भाग के ऊपर श्री प्रिया ने अपने कटी के ऊपर जो साड़ी धारण कर रखी है उस साड़ी ने मानव श्री प्रिया के श्रीअंग के ऊपर अपने स्वामित्व को स्थापित किया अतः अत ईर्ष्या बढ़कर के उस साड़ी के ऊपर प्रिया ने जो कांची धारण की वो कांची बोली मैं कैसे पीछे रह जाऊंगी अरे कांची तेरे ऊपर भी अरे सारी तेरे ऊपर भी पीतम तेरे ऊपर भी यदि किसी का अधिकार है तो मुझ कांची का है इसे ज्यादा अभिमान मत का ज्यादा अभिमान मत का तो कांची कला तो श्री के सुरत रंगे नितंब भागे कांची कला आपने जो वस्त्र धारण कर रखे हैं उस वस्त्र के ऊपर भी वो पुष्प की जो कांची है वो पुष्प पुष्प की कांची अपने अधिकार को प्रस्तुत कर रही है पुष्प कांची कह रही है मेरा अधिकार अधिक है हंस कलानुलापी उस कांची में सुंदर घूमरू बधे हुए है क्षुद्र घंटिका को बधी हुई है और वो घंटे का कभी स्वर करती है तो वो क्षुद्र घंटे के जो घुंगू हैं वे घुंगू कहते हैं कि अरे कांची तू ज्यादा ऐठ मत तेरे ऊपर भी अधिक अधिकार है वो है तू है मौन परंतु तो मुखर होकर के यदि तो कोई विराजमान है तो मैं घुंगरू वाली जो कांची हैं वो तो तेरे ऊपर भी अधिक प्रभावशाली होकर के विराजमान हूं तो हंस कलाम लापई वो जो कांची है वो हंस के समान मधुर मधुर जो ध्वनि झड़कार करती हुई विराजमान हो रही है वो कांची में बीच बीच में लगे हुए पुष्प कांची में लगे हुए बीच बीच में जो सुंदर घुंगू है वे घुंगू अपने हंस के समान कला आलाप को करते हुए विराजमान हैं उन की जो ध्वनि है उनकी भी अपेक्षा आकर्षित होकर के श्री प्रिया की नाभि, प्रिया के श्रेयंग उनकी अपूर्व जो सुगंध निकल रही है उस सुगंध से आकर्षित होकर के वृंदावन के जितने भी पुष्प भ्रमर हैं वे श्री प्रिया की कांची की उस पुष्प कांची के ऊपर जब गुंजार करते हैं तो कांची के ऊपर गुंजार करते हुए वे मानो उन घंटे घंटिकाओं से कह रहे हैं कि अरे ज्यादा इतनाओं मत तुम्हारी अपेक्षा हमारा स्वर और अधिक है ऐसा कहकर के वो भौरे उस कांची के ऊपर में विराजमान जो घंटे का है उस घंटे का के ऊपर भी विराजमान पुष्प की जो लड़ी है उस पुष्पों की लड़ी के ऊपर आते हुए जो भोरे हैं वे ज्यादा अपने प्रभाव को प्रस्तुत कर रहे हैं तो कांची कलाप कलहंस कांची में जुड़े हुए जो घुंघरू हैं वे कलहंस के समान स्वर करते हुए अंगलापे अंगलाप कर रहे हैं और उनकी भी अपेक्षा मंजिल सिंजित मधुब्रत गुंजितंग्री कांची में विराजमान पुष्पमाला और मंजिल माने चरणों में विराजमान जो पायल है वे मंजिल सिंजित वो नूरों की जो सिंजित है वो भी मधुब्रत गुंजतांगी वे भी मधुब्रत उनके ऊपर भी मधुबूत माने भ्रमर भ्रमर गुंजार करते हुए विराजमान हैं, मानो वो गुंजार करते हुए भोरे कह रहे हैं कि इस कांची से भी बह कर के अधिक भाग्यशाली हम होकर के विराजमान हैं। इस कांची में तो त्रुटिता उत्पन्न हो जाएगी परंतु तो हम सर्वदा सर्वदा शिव प्रिया के चरणों का आश्रय ग्रहण कांची को त्याग कर दिया जाएगा परंतु हम सर्वदा सर्वदा चरणों के नूपुरों का आश्रय ग्रहण करके विराजमान हैं तो इन चरण दासों की अपेक्षा और कोई दूसरा भाग्यशाली नहीं हो सकता है तो प्रिया ने वर्षारण में जो चरणों में पुष्प के नूपुर धारण किए हैं उन पुष्प नूपुरों के ऊपर आने वाले जो भ्रमर हैं वे मानो उन स्वर्ण की क्षुद्र घंट का उनकी भी अपेक्षा अधिक मधुर स्वर करते हुए कह रहे हैं कि अरे तुम तो कांची में लग के कहीं कठोर होकर के विराजमान परंतु तो हमने कोमल चरणों के पुश्व, जो पुष्प चरणों का जो पुष्प मंजीर है उस पुष्प मंजीर का ही आश्रय गण कर रखा है हम हमें कठोरता नहीं है तो मंजीर शिंजित नुअर का जो शिंजित है उस नुअर के शिंजित के ऊपर मधुब्र गुंजतांग भ्रमर उन नुवर के ऊपर विचरण करते हुए कहीं विशेष रूप से गुंजार कर रहे हैं जो कांची के गुंजार को भी कहीं फीका करते हुए विराजमान है में तत्व में ये भोरे कौन है धकारी से बचाने के लिए ये परोक्षवादा ऋषभ नीति के अनुसार निकुंज मंदिर के रंधणों से दर्शन करने वाली जो सखी मंजरी मंजरीगण हैं उनके नयन ही भ्रमर होकर के गाय इसे कहा जा रहा है कि भौना घूम हैं परंतु तत्वता भवरा नहीं है भोराओं के बाद में भी मुख्युरू से भौरे भी हैं परंतु मुख्य रूप से जो भौरे हैं वे श्री सखी रण के जो नयन हैं वही भ्रमण होकर के विराजमान हैं सो मंजीर शिजित मधुब्रत गुंजतांगरी श्री मंजीर के ऊपर चरण के नूपुर उनके ऊपर सिंजित करने में नूर में भी कहीं कहीं घुनु हैं वे भी कर रहे हैं से सिंजन जो हो रहा है वो हो रहा है भोरों का जो भोरे गुंजित करते हुए अपनी कोमलता सुगंधता उनको प्रकट करते हुए भी विराजमान हैं और उनके ऊपर भोरे ये सखियों के जो दृष्टि है वही नयन होकर कर नयन ही भ्रमर होकर के उस रूप का दर्शन कर रहे हैं सो so, धुब्रत गुंजता मधुब्रत उनसे जिनके चरण गुंजित होकर के जिन चरणों की वंदना की जा रही है पंखे रोहई ऐसी जो चरण कमल हैं हे है श्री राधे शिश रहे स्वरसत छा भी उन चरणों का स्पर्श मुझे प्रदान करेंगी तब इन चरणों को पलोटती हुई मैं विराजमान होंगी और अपने रसकी छटा से आप मुझे शिष्य मुझे आनंदित करते हुए विराजमान और श्री प्रिया के नूपुर नहीं हैं, प्रिया के नूपुर तो अपने आप ही वेद रूप है श्री प्यारी पदकंजित नूपुर कलरभ हो और शब्द ब्रम कहिए सोई जो नूपुर का कलरभ है वही शब्द ब्रह्म होकर के विराजमान केवल नुवर का ही नहीं प्रिया जी के प्रत्येक आभूषण लाल जी के प्रत्येक आभूषण उनसे जो कलभ होता है वही शब्द ब्रम होकर के विराजमान है तो अनेक मंत्र नाद मंजो नुवर रखलत जो नुवर का रव है उससे अनेक मंत्र नाद मंजो नुवर अनेक मंत्र जो हैं वे मंत्र अपने आप प्रकट हो रहे हैं तो हे श्री राधिक स्वरसत छाव ही आपके नुपुर की जो अपूर्व ध्वनि जो बायु रूप में कहीं रसद छटा होकर के वाह रूप में कहीं वेद ध्वनि होकर के विराजमान ऐसी उन नूपुरों का ऐसे उन चरों का कब मुझे स्थल बनाओगी पादपीठ बनाते हुए तब आप विराजमान होगे गए अर्थात आपके चरणों को कब मैं अपने के ऊपर दासी धारण करेगी और कब आपके चरणों को धीरे धीरे मैं ऐसे शिष्य किम और कदा ये दो वस्तुओं को लेकर के ही कि क्या मुझे यह सेवा मिलेगी हर हाँ, कव सेवा मिलेगी इतनी मूल्यवान वस्तु है इसलिए किम शब्द का प्रयोग है जहां पर सरुनाम का प्रयोग वहां होता है जहां पूरा पूरा वर्णन नहीं किया जा सके तब सरुनाम का प्रयोग होता है तो किम इतनी मूल्यवान वस्तु वो भी किम माने मेरे शरीर के अन्य को वो क्या प्राप्त होगी उसकी मैं अभिलाषा कर रही हूं तो किम शब्द में ये तीन भाव वस्तु दुर्भर है मैं उसकी अभिलाषा कर रही हूं और मैं उसकी अयोग्य हूं फिर भी अभ्याषा कर रही हूं और कला में यह भाव कि ये वस्तु केवल आपकी कृपा से ही प्राप्त हो सकती है मैं केवल दुर्लभ वस्तु के लिए प्रार्थना मात्र ही नहीं कर रही हूं बल्कि मैं अपराधनी हूं अपराधनी होकर के भी प्रार्थना कर रही हूं तो अपराध को क्षमा करते हुए क्या आप ये वस्तु तो मुझे प्रदान करेंगी तो साधक के पास में किम और कदा इन दो के बाद अलावा और कोई दूसरी वस्तु तो है नहीं दोबारा संक्षिप्त में श्री राधे के हे शोहा से युक्त राधे के श्री कहने का तात्पर्य है श्रेयंत यम जनाहा साक्तगण जिनके चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं और उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करने पर ही श्याम सुंदर की कृपा मिलती है यदि कोई श्री तत्व का आश्रय ग्रहण नहीं करेगा किशोरी जी के चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं करेगा तो श्याम सुंदर की मधुरमा का आस्वादन प्राप्त नहीं हो सकता है श्याम सुंदर के ऐश्वर्य का पता लग जाएगा बल का पता लग जाएगा ज्ञान वैराग्य का पुता लग जाएगा परंतु यशोश्री इनका पता नहीं लगेगा जो वास्तविक श्याम सुंदर का स्वरूप है मधुर स्वरूप वो तभी मिलेगा जबकि श्री राधिका के चरणों का आश्रय ग्रहण किया जाएगा तो श्री राधे के तो श्रेयंत या जना अथवा भक्तों की प्रार्थना को जो श्री श्याम सुंदर तत्को को सुना दे उसका नाम है श्रावित या जनान जो भक्तों को श्याम सुंदर को सुना दे कि ये दासी प्रार्थना कर रही है हे किशोरी जो आप इसको अपनाओ किशोरी जी जब तक हे श्री शामचंद्र आप अपना तो ये किशोरी जी जब तक अनुमोदन नहीं करेंगे तब तक श्यामचंद्र की कृपा भी हो सकती है तो श्री शब्द का एक अर्थ हुआ शोभा से युक्त दूसरा अर्थ हुआ श्रेयंती एवं जिसका जन सभी भक्तगण जिनका आश्रय ग्रहण करते हैं श्रेयंती आश्रय ग्रहण करते हैं या श्रावित भक्तांग जो भक्तों की प्रार्थना को श्री श्याम को सुनाए उनका नाम श्री अथवा श्रोत भक्तम जो भक्तों की शोभा को सुने उनका नाम श्री अथवा श्री श्री अस्यास्ती श्री शोभा जिनके पास में विराजमान हैं, उनका नाम हुआ श्री परम शोभा से संपत्ति से युक्त होकर के जो विराजमान वे श्री राधिका और वो संपत्ति उनका गुण नहीं है उनका स्वरूप ही तो श्री शब्द यहां पर श्री राधिका का स्वरूपवाची है वह वा विशेषण वाची नहीं विशेषण केवल अन्य को व्यावर्तन करता है कभी स्वरूप में रह सकता है कभी नहीं भी रह सकता है परंतु यहां पर स्वरूपभूत विशेषण होकर के विराजमान जैसे नीलम कमलम में नीलम जो विशेषण है वह कमल का स्वरूप ही है कहीं बाहर से आया हुआ नहीं है वो कमल का स्वरूप ही है तो श्री के हे श्री के आप स्वरूप भूत ऐश्वर्य माधुर्य से युक्त होकर के विराजमान और ऐश्वर्य माधुर्य कृपालता यह आपका गुणमात्र नहीं है बल्कि आपका स्वरूप ही है ऐसी श्री राधिके जो भक्तों को सुनती हैं, भक्तों की प्रार्थना शाम सुंदर को सुनाती हैं, भक्तगण जिनका ही आश्रय ग्रहण करके सर्वोत्तम वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं ऐसी ही है श्री राधिके हे सो जो आपके हृदय में श्याम सुंदर के प्रति प्रीति है वह प्रीति स्थाई भाव के रूप में सो रही थी वही जब क्षोभ को प्राप्त हुई तो वह भाव बनकर के विराजमान हुई और जब वह चेष्टाओं के रूप में परिणत हुई तभी वह सुरत हो करके चेष्टा बन करके विराजमान हुई तो हे सुरत सुरतरंगी और उस सुरत में ही रंग माने नृत्य करती हुई आप विराजमान हो रही हो सुरत रंगी नितंब भागे आपने अपने श्री अंग के ऊपर जो अपूर्ण रूप से पीतांबर धारण कर रखा है मानो श्याम सुंदर की अंग कांति ही वह आपने जो नीलांबर धारण कर रखा है वो नीलांबर श्याम सुंदर की अंग कांति को ही आपने अपने ऊपर धारण कर रखा है श्याम सुंदर पहनते हैं पीतांबर प्रिया जी पहनती हैं नीलांबर मानो प्यारे की अंग कांति को प्रिया धारण कर रही हैं और प्रिया की अंगकांति को प्यारे धारण कर रही है तो ऐसे है नीलांबर धारणी वो नीलांबर कहता है कि इस कटी के ऊपर इस अंग के ऊपर अब संपूर्ण रूप से मेरा अधिकार है परंतु उस नीलांबर के ऊपर जो स्वर्ण की और पुष्प की दोनों प्रकार की कांची धारण कर का रखी है वो कांची कहती है कि इस अरे नीलांबर तू ज्यादा अभिमान मत कर तेरे ऊपर भी मेरा अधिकार है मैं तेरे ऊपर भी शासन करती हुई विराजमान हूं ऐसे वो कांची कलाप उस कांची कलाप में विराजमान जो कलहंस हैं सुंदर घुंगू हैं वे घुंग अपूर्व से अनुलाप करते हुए विराजमान हो रहे हैं परंतु नुवरों की जो ध्वनि हो रही जो घुंगों की ध्वनि हो रही है उनको देख करके कह रहे हैं कि अरे नुमी भव चुप रहे चुप रहे अरे कांची चुप रहे चुप रहे मैं तुझसे भी ज्यादा अधिक श्रेष्ठ होकर के विराजमान हूं क्योंकि मैंने उन चरणों का आश्रय ग्रहण कर रखा है जो चरण चरण सर्वोत्तम फल प्रदान करने वाले हैं कांची का कभी त्याग हो जाएगा परंतु नुमोर जो है उनका त्याग नहीं है वे शयन के समय भी निरंतर निरंतर विराजमान रहेंगे तो कांची कलाप कलहंस नुवर के जो अपूर्व कलाप हैं जिन कलाप से वेर ध्वनि भी प्रकट हुई और शंबर ब्रह्म कहके जिनको नुवर किया गया वो नुवर की ध्वनि भी जहां से प्रकट हो रही है ऐसे कलाप अनुलाप वे भ्रमर जो हैं वे कवि फूल की जो नुवर हैं, उन फूल के नुवरों के शब्द के गुण को भी कहीं पूरित कर रहे हैं और वे भ्रमर निरंतर निरंतर प्रिया के चरण की गंध से आकर्षित होकर के उन गंध की उन चरणों की चारों ओर वंदना कर रहे हैं मानो श्री सखी गणों के नयन ही भ्रमर बनकर के कहीं सामने उपस्थित हो गए हैं भौरा बनकर के भौरे का रूप धारण करके वे शिवप्रिया के नयनों का दर्शन करते हुए विराजमान हैं का माने स्वर करते हुए मधुब्रत माने जो भौरे वे ही गुंजित आंगी जिन चरणों के ऊपर गुंजार कर रहे हैं पंखे रोही ऐसे कमल के समान सुंदर वे चरण जहा चरणों का मध्य भाग वह तो है कमल और जो उंगलियां निकल रही हैं वे उंगलियां ही मानो पत्र होकर के विराजमान हैं है यत्ज पलाश बिलास भक्तिया कर्माशय ग्रथियंत संता श्री संक प्रार्थना कर रहे हैं कि श्याम सुंदर के हे श्री नारायण आपके चरण कमल के समान हैं उनका विलास हुआ कौन ंगलिया उनकी भक्ति हुई उनकी भी चमक हुई कौन मूल उंगलियों में विराजमान नख नक, उन नक्की कांति, उसकी प्रभाव से ही कर्म आशयम जैसे हृदय की एक आशय जो कारण शरीर है उस कारण शरीर की जैसे नृत्य होती है श्री कृष्ण का ध्यान करने से वैसे अष्टांग योग के द्वारा नहीं होती तो उद्रंत संत संतगण अपने हृदय के अज्ञान को चरणों के नखों की ज्योति से दूर करते हैं उद्घ्रित कर लेते हैं तदव रिक्त मतया जो रिक्त बुद्धि है यह भद्र पुरुषों की गाली है कि उन योगियों में ज्ञानियों में जैसे बुद्धि है ही नहीं बुद्धि रिक्त है ऐसी जो रिक्तमति है वे यदि विवेक के माध्यम से या अष्टांग योग के माध्यम से आपके चरणों को प्राप्त करना चाहें तो तद्दिन्न रिक्तमते हैं इंद्रियों को कितना भी रोकने का प्रयास करेंगे इंद्रिया बड़ी बलवान हैं, उनमें भी काम और क्रोध ये दो वस्तुएं काम एश क्रोधेश रय समव है महाशन है महापात्मा और इनका पेट बहुत बड़ा है महाशना बहुत बहुत खाते है काम भी और क्रोध भी काम ऐसा क्रोध है ऐसा इनका पेट बहुत बड़ा है थैला इनका बहुत बड़ा है खाए जाते हैं खाते जाते हैं पेट नहीं भरता है इनका और महापात्मा बड़े दुष्ट भी है चित्त भी इनका दूषित है बोली जब महाशन और महापापमा है तो फिर नृत्य कैसी होगी फिर तो उनसे नृत्य होगी नहीं तुम तो जितना खाते जाओगे उतना उनको तो और चाहिएगा चाहिए तो रहेंगे उपाय तो है गोविंद के चरणों का आश्रम भक्ति करेगा तो महाशन महापापमा स्वरूप काम क्रोध का नहीं आएगा भक्ति नहीं करेगा तो ये काम क्रोध ये महाशन और महापापमा होकर के खा जाएंगे इसे भक्ति ही तो कर्माशय ग्रथित मुद्र संता कर्माशय जो अहंकार है उस अहंकार को दूर करना अहंकार में ही रहता है कारण शरीर में दे हूं यह कारण शरीर अहंकार में रहता है वो अहंकार की निवृत्ति होगी कब बोल जब इन चरणों का आश्रय ग्रहण किया जाएगा तो हमने उन चरणों का आश्रय ग्रहण कर रखा है असल अतः अरे कांची ज्यादा मत। तूने तो कटी का आश्रय ग्रहण किया है पंत तो हमने चरणों का आश्रय ग्रहण किया है हमको जो फल की प्राप्ति है वह अपेक्षाकृत अधिक मिलेगी ऐसा कहते हुए जहां पर भोरे गुंजार कर रही हैं और श्री प्रिया जी के चरण पंके रोही कमल रूप होकर के विराजमान हैं। शिष्य छा भी हे श्री के अपनी रस की छठा से मुझे शिष्य मुझे तृप्त करते हुए आप विराजमान हो तब कृपा करोगी ये दुर्लभ वस्तु तो और ये मुझे कब मिलेगी ऐसी आप कृपा करते हुए विराजमान हो बोलो नावंद हरी लाल की गौर गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय जय शाली श्याम शुक्रवार को मिलते हैं प्रदर्शन देने एक दिन बाद तो